सावेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड की अष्टम कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं इस खंड की अंतिम कंडिका है नवम कंडिका इसका विचार आज होना है अष्टम कंडिका में बताया गया ब्रह्म विद्या प्राप्ति का साधन रूपक के माध्यम से बताया तप दम कर्म और इति शब्द से ग्राह्य अन्य जो अमानित्वादी साधन है ये सब समूल अध्यास के निवर्तक ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष का पैर रूप अंग के तरह अंग है पाद के तरह पाद है इसे पूर्वाध में कहा गया और वेदा वेदास इस वाक्य से कहा गया वेद तथा वेदांग ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष के पैर से अतिरिक्त जो अन्य अंग हैं उन अंगों के तरह सिरादी अंग यानि अवयव हैं। और समूल अध्यास की निवर्तक ब्रह्म विद्या रूपी पुरुष का आयतन सत्य है सत्य में ब्रह्म विद्या होती है सत्य उसका आश्रय है इस प्रकार साधना सफला ब्रह्म विद्या का निरूपण हो गया अब फिर से पूर्व में जो ब्रह्म विद्या का फल बताया गया था अमृतत्व ही विन्दते इससे और प्रत्यस्मा लोकाद अमृता भवंती इससे उसी ब्रह्मविद्या विद्या के मोक्षरूपी फल का नवम कंडिका में उपसंहार करते हुए इस उपनिषद का समापन किया जा रहा है इसलिए नवम नवमकंडिका का हम लोग उच्चारण कर ले पहले। की उच्चारणक रूप जो टीका है इसे देख ले पहले कि सगुन विद्यायाह क्रम मुक्तवा क्रमेण यत युवल्य निर्गुण विद्या तत् तत्वृयते इह यो वा ये इत्यादीना तृतीय खंड तथा चतुर्थ खंड की षष्ठ खंडिका तक के ग्रंथ से बताया गया जो सगुण ब्रह्म विज्ञान है वह है सगुण ब्रह्म विद्या वह है क्रम मुक्ति फला सगुन ब्रह्म उपासना करने वाला उपासक शरीर छूटने पर अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक में जा करके वहां ब्रह्मा जी से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके फिर उनके साथ मुक्त होता है ये है क्रम मुक्ति इसका साधन है सगुन ब्रह्म तो सबुन विद्या क्रम तो सगुण विद्या क्रम मुक्त्यर्थत्वात् तो सगुन विद्या का जो फल है क्रमेण यत कम कैवल्य है विधेय मुक्ति उक्रम से प्राप्त होगी उपासक शरीर छूटते ही प्राप्त नहीं होगी बीच में एक ब्रह्मलोक का शरीर धारण करना होगा इसलिए कहा जाता है क्रमेण यत कैवल्यम वह निर्गुण ब्रह्म विद्या का साक्षात्ल है इसलिए निर्गुण विद्या ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म विद्या का वो साक्षात्ल है सद्यो मुक्ति निर्गुण विद्याल तत्वोत्तम ओ पहले विचित्य धीरा प्रत्यस्मा लोकादमृता इससे और अमृतत्वम ही विंदते इत्यादि से पहले बता दिया गया है विधेय कवल ब्रह्म विद्या का साक्षात फल है सगुन ब्रह्म विद्या का क्रमेण फल है अब यह उपसंद्रीय ब्रह्म विद्या के फलभूत तो अमृतत्व का यहाँ पर कथन करते हुए उपनिषद का उपसंहार किया जा रहा है क्या मूल का हाँ योवा एताम इत्यादि ना ये प्रतीक है मूल का कि योवा एताम इत्यादि से उपसंहार किया जा रहा है उपनिषद का उच्चारण मेवम यौवा उच्चारणक यौवापहपम्मा अनते स्वर्गे लोके जे प्रतिषति प्रतिषति आधार को ये ताम यानी ये जो प्रकृत श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा उत्तर ब्रह्मात्म एकत्व तो ज्ञान है उपनिषद हैं उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या ये ताम शब्द से ग्रह यह है प्रकृत ब्रह्म विद्या स्रोत्र से बताई गई ब्रह्म विद्या एवं वेदा। तो एवं का हैं है ब्रह्म देंभ्यो विजिज्ञे इत्यादि के द्वारा स्तुता पहले द्वितीय खंड तक ब्रह्मात्म एकत्व रूप निर्गुण ब्रह्म विद्या को बताया गया और फिर आख्यायिका जो तो बताई गई उससे इस निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति की गई इसलिए कहा जाता है कि एवं अर्थ है ब्रह्म देवेभ्यो बीचिज्ञ इत्यादि आख्यायिका के द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई महात्म्य बताया गया जिस ब्रह्म विद्या का वह ब्रह्म विद्या वेद यानी प्राप्त एक ताम एवं वेद तो स्तुता ब्रह्म, ब्रह्म विद्या वेद यानी प्राप्त प्राप्त करता है वेद यानी जानता है ऐसा नहीं ब्रह्म विद्या तो स्वयं ज्ञान है उसको क्या जानना है प्राप्त करना इसलिए वेद शब्द का अर्थ तो निकलेगा प्राप्त नास्कर भगवान ने स्तुति अर्थ में लगाया। ब्रह्म देवे विचि इत्यादि के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है ब्रह्म विद्या ऐसा तो वेद यानी प्राप्त होती तो इस प्राप्त तो हुई ब्रह्म विद्या का फल क्या होगा कहते पापमान अपहत्य तो यह शब्द के द्वारा अपेक्षित शब्द का अध्याप उसे अपहत्य के पहले लगा देना कि स पापमानम अपहत्यो तो पापमा है पाप पाप होता है दुख का कारण दुख है जन्म दुखम जरा दुखम इत्यादि से बताया गया जन्मादि जन्म मरणादि ये सब दुख है और इसका जो कारण है उसे यहाँ कहा जाएगा पाप वो तो जन्म मरणादि का कारण है अविद्या काम कर्म इसलिए यहाँ पाप शब्द का अर्थ है जन्म मरणादि रूप संसार का हेतु अविद्या काम कर्म ये पाप है और इसे अपहत्य का अर्थ है बाधित्वा इसका अपहरण करके इसको नष्ट करके तो ज्ञान से नाश होता है बाद। तो पापमानम अपहत्य का अर्थ निकलेगा जन्मादि के हेतु हेतुहूत अविद्या काम कर्म का नाश करके बाध करके वो ज्ञान से होता है और फिर कहाँ जाएगा तो कहीं आएगा जाएगा नहीं जन्म जन्म-मरण आदि के हेतु हेतुभूत अविद्या काम कर्म जैसे ही ज्ञान से क्षीण हो गए तो फिर वह स्वरूप में स्थित होता है तो स्वर्ग लोक है यहाँ पर चिदानंद लोक शब्द का अर्थ है चित्त स्वर्ग शब्द का अर्थ है आनंद सुख स्वर्ग शब्द आता है सुख अर्थ में एक स्वर्ग लोक भी है जहां इंदिरादि देवता रहते हैं वह स्वर्ग यहां पर नहीं लेना है क्योंकि स्वर्ग का विशेषण है अनंत और जेय अनंत है अविनाशी तो जो इंद्रादी देवताओं का निवास स्थान रूप स्वर्ग है वह तो क्षिण पुण्य मृत्युलोकम विषय के अनुसार कर्म का फल होने के कारण अनित्य है अनंत नहीं है और कोई सापेक्ष अनंतता करता है इसके लिए फिर जे ए भी विशेषण है जय शब्द का अर्थ है महान से भी महान सर्व महा, महत्तर तो जितनी भी महान वस्तु है उनमें सबसे महान महतो महियान श्रुति जिसको कह हैं वो है आत्मा ही इसलिए स्वर्ग शब्द का तो अर्थ है सुख और अनत जय इन दो विशेषणों के सामर्थ्य से वो सुख विषय सुख न लेकर के लिया जाएगा से सुख ये वह भूमा तत्सुखम यह श्रुति जो भूमा को सुखस्वरूप कह रे जिस भूमा को वही भूमा यहाँ पर स्वर्ग है अनंत जय स्वर्ग है इसलिए लोक शब्द का अर्थ लोचरी दर्शने धातु से बना है भाव अर्थ में प्रत्यय हो करके तो उसका अर्थ हो जाएगा दर्शन लोक शब्द का दर्शन का अर्थ निकलेगा ज्ञान चित। इसलिए लोक और स्वर्ग शब्द का अर्थ हुआ चिदानंद और वो चिदानंद आनंद और जेय है का अर्थ है अपरिछिन्न चिदानंद अपरिचिन्न चिदानंद है मनोबुद्धि अहंकार चित्ता इत्यादि से अनात्मा मात्र का परित्याग करने के बाद में निराकरण करने के बाद में जो शेष रहता है चिदानंद रूप शिवो अहम शिव आत्मसठ में शंकराचार्य जी कहते हैं तो अनंते स्वर्गे लोके जये का अर्थ निकला चिदानंद स्वरूप शिव में प्रतिष्ठी का अर्थ है प्रकर्षण तिष्ट हा उसी में प्रतिष्ठित होता है क्या मतलब ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है रूप अवस्थित होता है स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है तो इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या का फल बताया गया जन्म मरण आदि के हेतु अविद्या काम कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक स्वचिदानंद स्वरूप ब्रह्म में अवस्थान यही अर्थ भाष्कर भगवान भाष्य में कर रहे हैं कि योवा एताम यो वाता अर्थ कर दिया तो, सी तो कहते हैं केनेशित इत्यादि ना यथोक्ताम तो केने शिताम केने शीतम पतद प्रेषितम इत्यादि से पृष्ठा और स्त्रोत्र से स्त्रोत्र इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म विद्या और एवं का अर्थ करते महाभागा ब्रह्म देवेभ्यो इत्यादि ये एवं का अर्थ कर दिया महाभागा उसमें महाभागत को क्या है तो ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि के द्वारा स्तुता ये ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या की इसे स्तुति की गई है हाँ ये एवं कारत कर दिया महाभागा और महाभागा को ही स्पष्ट करने के लिए कहा गया ब्रह्म देवेभ्यो इत्यादि स्तुतां तो इत्यादि आख्यायिका के द्वारा जिसकी स्तुति की गई है प्राशस्त्य बताया गया है हात्मे बताया गया है ऐसी ब्रह्म विद्या एवं ये का अर्थ निकलेगा वो कैसी है तो सर्व विद्याद्या की वो प्रतिष्ठा है सर्व विद्या प्रतिष्ठा का अर्थ समस्त विद्याओं में श्रेष्ठा प्रतिष्ठित है सर्वासु विद्यासु प्रतिष्ठा यश्या प्रतिष्ठा करते हैं महत्ता को तो सारे विद्याओं में जिसकी प्रतिष्ठा है वह सर्व विद्या प्रतिष्ठा है गीता में भगवान कहते हैं नवम अध्याय में अध्यात्म विद्या दशम अध्याय में अध्यात्म विद्या विद्या नाम राज विद्या राजगुह्यम नवम अध्याय में इसलिए वो सर्वविद्या प्रतिष्ठा है तो वेद का अर्थ करते हैं यानी स वेद यानी लभत प्राप्त करता है वेद शब्द का अर्थ निकलेगा प्राप्त करता है और दो नंबर टिप्पणी में शुरू में जो मूल में यह शब्द है ना उसके द्वारा अपेक्षित स का अध्याय करने के लिए कह रहे हैं वेद के पहले हाँ ए, अच्छा तस्य इति शेष यानी जो जानता है क्या हाँ तस् अमृतत्व ही विंदते वेद के बाद में तो जो जानता है तस् अमृतत्व ही इति उक्तम अपि ब्रह्म विद्या फलम तसने विदुषा जिसे ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है उसे पहले अमृतत्व ही विन्दते इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म विद्या का फलभूत मोक्ष बताया गया है अमृतत्व ये फल उसी का अंत में निगमन किया जा रहा है कहते हैं उपसंहार को तो स तो के पास में यह शब्द के द्वारा अपेक्षित अपहत्य शब्द के पास में स का अध्यार करना तो स अपहत्य पाप मानम और पापमानम शब्द का अर्थ करते हैं अविद्या काम कर्म लक्षणम अविद्या काम और कर्म जो संसार का बीज है संसार है जन्म मरण तो जन्म मरण का हेतु हूत अविद्या काम कर्म का अपहरण करके अपहत्य का मतलब समाप्त करके विधूय अपहत्यकारी अर्थ कर दिया विधुया तो अनंते अपर्यत का अर्थ है अविनाशी स्वर्गे लोके सुखात्मक ब्रह्मणी तो सुखात्मक जो ब्रह्म है उसमें अनंते विशेषण न त्रिविष्टपे तो त्रिविष्टप में नहीं अनंत विशेषण दिया है ना अनंत का अर्थ हुआ अविनाशी और अविनाशी का अर्थ है जिसका नाश नहीं होता है अरे अपेक्षित अमृतत्व तो नहीं लेना अविनाश ना। नहीं लेना से अविनाश नित्यता इसलिए उससे त्रिविष्टप को नहीं लिया जाएगा त्रिविष्टप कहते हैं स्वर्ग को स्वर्गलोक को यहाँ स्वर्ग शब्द से देवताओं का निवास स्थान रूप जो स्वर्ग लोक है वो नहीं लेना है त्रिविष्टप का अर्थ है देवताओं का निवास स्थान वह अनंत इस विशेषण के कारण ग्रहण नहीं करना है यही था ना, न अनंत इति विशेषणा न त्रिविष्ट है स्वर्ग लोक के अर्थ कर दिया सुखात्मके के ब्रह्मणी सुखात्मक ब्रह्म है चिदानंद स्वरूप ब्रह्म अनंत लोक शब्द का अर्थ क्या न स्वर्गलोक शब्द का अर्थ तो यहाँ स्वर्गलोक शब्द का अर्थ प्रसिद्ध जो स्वर्गलोक हो वही क्यों नहीं लिया इसलिए कहा कि अनंत इति विशेषण न त्रिविष्ट तो अनंत शब्द औपचारिको तो अनंत शब्द सापेक्ष अविनाश को बताएगा जैसे लोक में जल्दी जल्दी मृत्यु होती है ऐसे स्वर्ग लोक में नहीं होती है इसलिए नचिकेता कहते हैं ना, न तत्र तव न जरया विभेदी तत्र तव यानी मृत्यु सहसा नहीं आता है इसका अर्थ है कि मृत्यु वहाँ नहीं होती है का अर्थ है लंबे समय तक नहीं आती है तो अनंत शब्द का अर्थ सापेक्ष अनंतत्व तो लिया जाए इस प्रकार कोई यदि शंका करें तो इसके लिए जे ये ये विशेषण है ये कहते भाष्कर भगवान कि अनंत शब्द औपचारिक यानी गौण यानी सापेक्ष अनंतत्व को बताने के लिए है ऐसा यदि कोई कहे तो कहते इतता जय जय का अर्थ है सर्वमहतर तो जे एने जायसीम स्वात्म मुख्य एवं प्रतिष्ठती तो सर्वहत्तर हैं आत्मा निरूपाधिक्मा है उभुमा स्वरूप स्वर्ग लेना है यहाँ पर स्वर्गलोक दिया स्वर्गलोक ही बतायामर को उसकी पंक्ति दी है उसमें कई एक अर्थ है, शब्द हैं स्वर्ग के वाचक उसमें त्रिविष्ट भी बताया है सुरलोक भी कहते हैं सूर्य कहते है देवताओं को देवताओं का लोक इंद्रादी देवता सूर हैं उनमें रहे वो जहां रहते हैं वो स्थान यह ये अमरकोश की पंक्ति है उसमें लिखा है कि सूर्योक देव दिवह तो देव और दिवह ये दो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं स्त्री का अर्थ और ये त्रिविष्टप शब्द नपुंसक लिंग होता है क्लीप का अर्थ है शब्द के लिंग होते हैं ना, कोई केवल पुल्लिंग होता है कोई केवल स्त्रीलिंग होता है कोई नपुंसक लिंग मात्र होता है कोई उभय लिंग होता है कोई तीनों लिंगों में भी होता है तो त्रिविष्टव शब्द स्वर्ग का ही वाचक है ब्रह्मलोक क्या नाम देवलोक देवलोक जहाँ रहते हैं देवता उसी का लेकिन नपुंसकलिंग होगा ये बताया यह अमरकोष की पंक्ति है तो इसलिए स्वर्ग लोके का आनंदे और जय इन दो विशेषण के सामर्थ्य से अर्थ निकलेगा स्वात्मनी, सर्व महत्तरे स्वात्मनि यानी स्वस्वरूप मुख्य एवं प्रतिष्ठती वो तो मुख्य जो आत्मस्वरूप है वो है आत्म स्वरूप और उसी में प्रतिष्ठती स्थित होता है यह अर्थ निकलेगा न पुनः आपद्यते संसार को वह प्राप्त नहीं करता न पुनः संसारम आपद्यते का मतलब उसका जन्म नहीं होता जो स्वरूप अवस्थित हो गया मुख्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसका फिर जन्मांतर नहीं होगा और जो देवलोक में जाता है उसका तो जन्मांतर होता है तो इस प्रकार ये, का जो पद भाष्य है इसकी चर्चा पूरी हो जाती है इति परमहंस हैचार्य श्रीमद शंकर भगवत पाद कृतो केनोपनिषद पदभाष्ये चतुर्थ खंड श्रीमत् शंकराचार्य विरचित तलवकार उपनिषद अपर पर तो टीका का जो श्लोक है उपसंहार श्लोक इसको देखिए योसौ सर्वेश्वरो विष्णु सर्वात्मा सर्वदर्शन शुद्धो बुद्धि साक्षात सोहम निभ प्रभु तो टीकाकार भी तत्वसी वाक्यर्थ को बताते हुए उपसंहार कर रहे इस श्लोक में अन्य तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इस वाक्य ने जो बताया या तदेव ब्रह्मत्वम इस वाक्य ने जो बताया उसी वाक्य का अर्थ बताते हुए उपसंहार श्लोक लिखते हैं तो तत्पदार्थ बताया जा रहा है पहले कि यो असो सर्वे सर्वेशा ईश्वर सर्वेश्वर तो अपनी सन्निधिमात्र से सब का नियंता है प्रवर्तक है वो है सर्वेश्वर और वह किसी एक स्थान विशेष में मात्र नहीं है व्यापक है ये बताया विष्णु शब्द से विष्णु का अर्थ होता है व्यापनशील सर्वत्र व्यापनशील और सर्वात्मा सबकी प्रत्येकात्मा है सर्वदर्शन सबका साक्षी है सर्वदर्शन शब्द का अर्थ सर्व साक्षी और शुद्ध वह किसी भी दोष से दूषित नहीं है स्वरूपतः शुद्ध है रही था और बोधाम बोधामबुधि अंबुधि कहा जाता है समुद्र को सागर को और ये बोध सागर है चित सागर है हा चित सागर है तो बोधाम्बुधी साक्षात तो बोधाम बुधि और नित्य है अभय है भय रही है भय के हेतुओं से रहित है और प्रभु है यानी समर्थ है ऐसा जो तत्पदार्थ है शोधित तो तत्पदार्थ स वो शोधित तो तत्पदार्थ अहम अस्मि का अर्थ है शोधित तुम तो का अर्थ है अन्य अथवा अथवाता से जो कहा गया कि आत्मा ही ब्रह्म बताया गया इति श्री हैिवराजकाचार्य श्रीमत् शुद्धानंद पूज्य शिष्य श्रीमद आनंद ज्ञान श्रीमत्शंकरोपनिषद तल, तल, अपर पर्याय केषद भाष्य टिप्पण तो टिप्पणी कारण भी एक उपसार श्लोक लिखा है उसको भी पढ़िए मदानंद गोविंद गिरीनाम गुरोर्मुखात अधित्य विष्णु, विष्णु टिप्पण तो गिरी नाम गुरोर मुखात श्रीमदोविंदनगिरीनाम गुरोर्मुखा विष्णुदेव अटिप्पण निर्मायी ऐसा के लिए आनंद शब्द का पहले प्रयोग किया है वो गोविंद के बाद जाएगा जब अन्वय करेंगे तो श्री मद आनंद गिरी नाम गुरो हो। यहां तक एक पद है गिरी नाम गुरो हो गुरोहो तो श्रीमान गोविंदा आनंद गिरी नाम वाले जो गुरु गुरुदेव हैं उनके मुखार मंद से अध्ययन करके वेदांत का अध्ययन करके विष्णुदेव है स्वामी विष्णु विष्णुदेवानंद गिरी विष्णुदेव से पूरा उनका बड़े महाराज जी का नाम लेना है उनका नाम था विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज उन्होंने क्या किया विष्णुदेव न सुटिप्पणम निर्माई तो ये जो मूल भाष्य तथा तो टीका का तात्पर्य प्रकट करने वाला टिप्पण यानी टिप्पणी अरे सुटिप्पणी लिखी है सुटिप्पणम निर्माई मतलब तो निर्माण किया इस टिप्पणी का निर्माण किया इति स्वामी कियाहामंडलेश्वरस्वामी गोविंदनंदपादशिष्य विद्यावाचस्पति श्रीमहामंडलेश्वरस्वामी विष्णुदेवंदगीगि विरचिता गोविंद टिप्पणी समाप्तिं गता ओप्याय मंगा व्क्पाणु स्त्रोत्रमथो बलिंद्रिया चर्वाणी च ब्रह्मोपनिषद सर्वं ब्रह्म निराकूलिया महम निराकोत निराकणस्व निराक मे अस्त तदात्मन निरते य उपनिषत्सुधरते मयी सन ते, मैशंतु, ते मैशंतु, ओम शांति शांति शांति